संसार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बहाई अवश्य ही तन और मन से काम करें अब्दुल बहा ने कहा ऐसी सभा का अवलोकन कर कितना आनंद होता है जैसे कि यह क्योंकि वास्तव में यह स्वर्गिक मनुष्यों का आपस में मिल बैठना है हम सब एक ही दिव्य उद्देश्य में संगठित हैं। हमारा कोई भौतिक अभिप्राय नहीं और हमारी मनोकामना विश्वभर में प्रभु प्रेम का प्रसार है हम मानवता की एकता के लिए कार्य एवं प्रार्थनारत हैं कि धरती की सभी जातियां एक जाति बन जाएं, सभी देश एक देश बन जाएं और संपूर्ण एकता तथा भाईचारे के लिए मिलकर काम करते हुए सभी हृदय एक हृदय बनकर धड़के ईश्वर की जय हो कि हमारे प्रयास सच्चे हैं और हमारे हृदय प्रभु साम्राज्य की ओर उन्मुख है हमारी सर्वोच्च आकांक्षा यह है कि संसार में सच्चाई का बालबाला हो और इस आशा के साथ हम प्रेम और स्नेह में एक दूसरे से निकट आएं। प्रत्येक और सभी शुद्ध हृदय और निःहस्वार्थी है जो अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं का उन महान आदर्शों के लिए उत्सर्ग करने को तैयार है जिनकी प्राप्ति हेतु वे प्रयत्नशील है अर्थात लोगों के बीच भातृत्व प्रेम शांति तथा एकता स्थापित हो इसमें संदेह नहीं कि ईश्वर हमारे साथ है हमारे दाएं भी और हमारे बाएं भी कि दिन प्रतिदिन वह हमारी संख्या में बढ़ोत्तरी करेगा और हमारी सभाओं की शक्ति तथा उपयोगिता में वृद्धि होगी यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह एक दूसरे के लिए वरदान सिद्धों और आध्यात्मिक नेत्रहीनों की दृष्टि आध्यात्मिक वधिरों को श्रवण शक्ति तथा पाप में डूबे हुए लोगों को जीवन प्रदान करें आप भौतिकता में डूबे हुए लोगों की सहायता करें जाकि वे अपने दिव्य पुत्र होने की अनुभूति प्राप्त कर सकें और उन्हें प्रोत्साहन दें कि वे उठें और अपने जन्मसिद्ध अधिकार के योग्य काम करें ताकि आपके प्रयत्नों से मानवता का संसार प्रभु का तथा उसके चुने हुए लोगों का साम्राज्य बन जाए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम इस महान आदर्श में एकमत हैं कि मेरी और आपकी आकांक्षाएं एक सी हैं तथा परस्पर मिलकर हम पूर्ण एकता के साथ कार्यरत हैं आज पृथ्वी पर निर्मम युद्ध का दृश्य दिखाई पड़ रहा है स्वार्थपूर्ण लाभ तथा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मनुष्य अपने भाई मनुष्य की हत्या कर रहा है इस नीच अभिलाषा के कारण घृणा ने उसके हृदय पर कब्जा जमा लिया है और अधिकाधिक रक्त बहाया जा रहा है नई नई लड़ाइयां लड़ी जा रही है सेनाओं को बढ़ाया जा रहा है अधिक तोपों अधिक बंदूकों और सभी प्रकार की विस्फोटक सामग्री अधिक मात्रा में बाहर भेजी जा रही है और इसी प्रकार दिनों दिन घृणा और कटुता में वृद्धि हो रही है परंतु ईश्वर का शुक्र है कि यह सभा केवल शांति तथा एकता की अभिलाषा करती है और संसार में बेहतर स्थिति लाने के लिए अवश्य ही पूरे मन और हृदय से कार्यरत है आप जो ईश्वर के सेवक हैं अत्याचार घृणा और असहमति के विरुद्ध युद्ध करते हैं ताकि युद्धों का अंत हो लोगों के बीच शांति तथा प्रेम के ईश्वरीय विधानों की स्थापना हो काम कीजिए अपनी पूरी शक्ति के साथ काम कीजिए लोगों में प्रभु साम्राज्य के प्रयोजन को फैलाइए स्वनिर्भरों को विनम्रतापूर्वक प्रभु की ओर उन्मुख होना सिखाइए पापियों को पाप न करना सिखाइए और शुभ आशा के साथ प्रभु साम्राज्य के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए केवल विश्वास धैर्य और साहस रखें यह मात्र आरंभ है परन्तु निश्चय ही आप विजय होंगे क्योंकि ईश्वर आपके साथ है